समन्वय अधिकरण में पूर्व पक्ष पर कुछ विचार चल रहा था। यहाँ पूर्व पक्ष पूर्व मीमांस है पूर्व मीमांसा की दृष्टि से वेद का सारा जो तात्पर्य है वो क्रियापरक है तो स्वतंत्र रूप से वेदांतों का कोई तात्पर्य नहीं वेदांत ब्रह्मपरक नहीं है यही उनका उपकार है तो इस पर भाष्य पूर्व पक्ष की दृष्टि से भाष्य चल रहा है ये दो प्रकार के मंत्र है एक तो मंत्र जो देवतादि नाम से आते हैं और कर्म प्रयोग के लिए होता है और पूर्व मीमांसा के अनुसार कुछ और मंत्र है जिनका स्वार्थ में कुछ प्रमाण नहीं है तो ऐसे मंत्रों को भी अर्थवाद के संबंध में मान करके कैसा अर्थ करना चाहिए ये प्रश्न है वैसा मंत्रों का अर्थ होता है कल उसके बारे में विचार किया वो अर्थ प्रयोग संबंध में ही होते हैं जिसको प्रयोग करना हो जिस कर्म में प्रयोग करना उसके संबंध में होता है इसमें जो श्रोता है उसको अर्थ ज्ञान हो जाना चाहिए वक्ता का भी होना चाहिए यदि नहीं होता है तो भी उसमें कोई दोष नहीं वक्ता को यदि ज्ञान होता है तो अच्छा ही है इसमें भाव विशेष भाव उत्पन्न होगा यदि नहीं भी होता है तो भी उसका पूरा आदृष्ट मिलेगा यही सिद्धांत विचार किया उस पर एक संशय है जो वेदांत के ओर संशय होंगे उसके लिए भाष्य में कहा मंत्राणाम से टीका देखिए वेदांता मंत्रवत पृथकअर्थ संभव किमित अर्थवादवद विधिना पद एक वाक्यता इशंक यहां सिद्धांत ही प्रश्न करता है क्योंकि जब दोनों पक्ष में विचार होता है दोनों पक्ष से प्रश्न और उत्तर आए जब पूर्व पक्ष भाष्य चल रहा होता है तो वहां प्रश्नकर्ता सिद्धांति अथवा सिद्धांत एकदेशी होगा और जब सिद्धांत भाष्य चलता है उस समय वहां टीका में जो संशय दिखाई पड़ेगा वो पूर्व पक्ष की ओर से होगा इस प्रकार दोनों का भेद समझना यहाँ भाष्य अभी पूर्व पक्ष भाष्य है इसलिए यहां जो प्रश्न आएगा उस तो सिद्धांत के ओर से और सिद्धांत एकदेशी ओर से आएगा तो प्रश्न आया कि सिद्धांत की ओर से वेदांताना मंत्रवत पृथक अर्थ संभव वेदांतों का मंत्र के समान पृथक अर्थ होने से जैसा मंत्रों का अलग अलग अर्थ है जैसा कल बताया था ईशे ता ऊर्जे इत्यादि मंत्र है विष्णो रक्षस्व आदि आदि मंत्रों का पृथक अर्थ संभव उनका अलग अर्थ होता है ऐसे स्थिति में कि अर्थवाद विधि ना पदेक वाक्यता तो ऐसे स्थिति में अर्थवाद के समान जिनका पृथक अर्थ नहीं माना गया है ऐसे अर्थवाद के समान विधि के साथ पद एक वाक्यता क्यों करना है वेदांतों पदे के पदेक वाक्यता क्यों करनी ये संशय क्योंकि मंत्र में यदि अलग अर्थ हो सकता है किसी प्रकार वेदांतों को भी अलग अर्थ हो सकता है तो उसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे है? आप कर्म के साथ ही मिला क्यों तो रहा है ये प्रश्न होगा तो उसके उत्तर में मंत्रवदेव तर् विधि वाक्य, एक वाक्यता तेषा इत्या हाँ। तो यदि मंत्रों के समान ही आप मानते हो पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि मंत्रों के समान यदि मानते हैं तो विधि भी ही वाक्य एक वाक्यता तब तो विधियों के साथ एक वाक्यता मान लीजिए क्योंकि जैसा हम मंत्रों को विधि के साथ मिलाकर के एक वाक्यता कहते हैं तो उसी प्रकार इसका भी मान लीजिए तो वेदांत का भी हो जाएगा अलग अर्थ मानने पर भी विधि के साथ मिलाकर के अर्थ होता है मंत्र का पृथक कार्य नहीं होता है ऐसा ही यहाँ वेदांतों का भी पृथक कार्य नहीं होना चाहिए विधि के साथ एक वाक्यता हो इसके लिए।, लिए कहा भाष्य में कहा मंत्रण इशय्त् इत्यादीना क्रिया तत्नायवायि इन सबका ही कहा कर्म के साथ संबंध कहा गया है इसी प्रकार वेदांतों का भी होगा ठीक है मंत्रे चिंता अवतारिता प्रमाणल अर्थवाद समाप्त करके वहां जैमिनी सूत्र का प्रथमाध्याय द्वितीय पाद का जो अर्थवाद अधिकरण प्रथम अधिकरण है उसको समाप्त करके उसके विषय में जो विचार है उसको समाप्त किया ये जो वाक्य आया ये मंत्रों के विषय में है। उसके बाद जो अधिकरण वहां है जैमिनी सूत्र में मंत्रेश चिंता अवधारिता वहां मंत्रों के विषय में चिंता विचार आरंभ किया गया प्रमाण लक्षण प्रमाण लक्षण मैंने सूत्र है वहां वो चिंता क्या है उसके विषय में कह रहे वहां का द्वितीय का चतुर्थाधिकरण है मंद्राधिकरण। तो उसमें क्या क्या हुआ उसके विषय में टीकाकार कहना चाहते हैं क्या वहां की पृष्ठभूमि आपको मालूम होने के लिए कि किस विषय में महान चर्चा हो रही थी और भाष्यकार ने इन वाक्यों को यहां क्यों तो लाया बीच में मंत्र आराम करके लाया है तो वाक्य में पंक्ति देखने से पूर्वाभर में कोई संबंध नहीं लगता है बीच में मंत्र कह दिया भाषिकार उसी को मन में रख के कह रहे हैं बीच में जो वहां का जो क्रम है वाले अर्थवाद अधिकरण के बाद में अर्थवाद अधिकरण की पुष्टि के लिए दो अधिकरण और है उसके बाद फिर ये मंद्राधिकरण आया है समस्या अधिकरण के रूप में इसलिए उसको भाषिकार लेते हैं तो ठीका में न्याय निर्णय आगे ईशेत्री इत्या अध्याहारेण शागा प्रतीते है इषेत्वा ये जो मंत्र है इषेत्वा यदि शाखा चिल ये आया मंत्र अहारेण इसका अध्याहार किया जाता है उसको जोड़ करके उसका अर्थ किया जाता है इसलिए शाखाछेद प्रतीते है शाखाछेदन ही इसका कार्य है ये मालूम पड़ता है अग्निर्मूर्ध इद्दे देवतादिदृष्टे और एक मंत्र है अग्निर्मूर्ध इदी इस मंत्र में वो अग्नि देवता के संबंध में दिखाई पड़ता है so, सो तद हेतु देवता दृष्टि ये भी कर्म का कारण होता है देवता वो देवता की दृष्टि वहां होती अलग अलग बता रहे ईशेत्वा ये तो शाखा छेदन के लिए क्रिया के लिए है और मूर्धा इत्यादि मंत्र देवता को निर्देश करता है ईषेत्वा इत्यादियों मंत्रा श्रुत्यादिना क्रतौ विनियुक्ता विषया ये तो इसलिए स्पष्ट है कि ईशेत्वा इत्यादि जो मंत्र है वो श्रुति आदि के द्वारा ही मंत्र श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इन सबके सहायता से जैसे अर्थसंग्रह मीमांस न्याय प्रकाश इत्यादि में दर्शाया है इस प्रकार से श्रुति आदि के द्वारा क्रदौ विनियुक्ता विषया विनियोग विधि में ये क्रदो के लिए होता है के लिए होता है ये निश्चय हो चुका है इसमें कोई संशय नहीं ऐसे स्थिति में उच्चारण मात्रेण अदृष्ट कत्र उपकुवंधी आहोषित दृष्टेन अर्थ प्रकाशन ये संशय वहां क्या संशय हुआ इसके विषय में कहे कल हम इसके बारे में थोड़े विचार किए थे कि इस प्रकार जो मंत्र आए हैं ये मंत्र का तात्पर्य क्या होना चाहिए इसमें किस प्रकार इन मंत्रों का प्रयोग होना चाहिए इसका अर्थज्ञान होना है कि नहीं होना है अर्थज्ञान होना है तो किसको होना है कब होना है ये सारे विषय पर विचार है ये सब विचार तो है ना आपको कहीं अन्यत्र नहीं मिलता है ये जैविनी सूत्र में ही ये मिलेगा जैविनी सूत्र समर्भाष्य और उसके जो वार्तिकादी है इसमें मिलता है बाकी इन विषयों पर इस प्रकार से गहराई से विचार नहीं मिलते बाकी जो भी उसके विषय मंत्र आदि के बारे में कहते हैं आजकल जो तंत्र मंत्र को मंत्र समझते हैं उसी को नहीं समझता है वो तंत्र मंत्र का कुछ अलग ही रास्ता है इससे वैदिक कर्मों से उसका कोई संबंध नहीं है इसका असलियत दूसरा है अब जेमिनी सूत्र आदि आजकल पढ़ना पढ़ाना तो बंद हो गया है बहुत ही कम विरल होते हैं इसीलिए वो उसका सारा मालूम नहीं पड़ता है कि किस उद्देश्य से ये सब किया जा रहा और उसमें कुछ अनास्था भी हो जाती है इसलिए इनको थोड़ा गहराई से विचार करना अच्छा जितने भी पक्ष कहे जाते हैं आजकल विचार करते हैं मंदिरों के बारे में या वेद के बारे में सारा वहां पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित रखा और उसका उत्तर भी दिया क्या होना चाहिए क्योंकि वेद के दृष्टि से दो दर्शन शास्त्र है एक पूर्व मीमांसा और दूसरे उत्तर मीमांसा वेद से आया हुआ ही दोनों पूरे वेद को प्रमाण मानते हैं तो वहां क्या प्रश्न हुआ मन मंद्राधिकरण में क्या प्रश्न हुआ उसके बारे में कह रहे ते किम ये जो जितने विषय मंत्र है किम उच्चारण उच्चारण करने मात्र से अदृष्ट को उत्पन्न करते हुए उपकार करते हैं क्या कर्मों में उच्चारण करने मात्र से अदृष्ट उत्पन्न होता है अदृष्ट बने उसका जो फल उत्पन्न होना है कर्म करने से कर्म से फल के परिणाम करने के लिए आदृष्ट उत्पन्न होता है फल परिणाम बाद में आता है वो वही परिणाम आदृष्ट कहते हैं जिसको हम धर्माधर्म कहते हैं संस्कार कहते हैं ये अदृष्ट होता है अदृष्ट भी एक प्रकार का संस्कार ही है वो यजमान में रहता है तो ये मंत्र उच्चारण मात्र से तत्सबंधी अदृष्ट उत्पन्न होगा अथवा आहोषित दृष्टे ने अथवा दृष्ट अर्थ से होगा दृष्ट मना आप स्वाध्याय विधि से अध्ययन करेंगे उससे अर्थ का ज्ञान होगा वो अर्थ प्रकाशन से ही उसका फल हो जाएगा दो हो गया एक आदृष्ट एक दृष्ट आदृष्ट के लिए दृष्ट फल की अपेक्षा नहीं रखते कि दृष्टफल यदि सिद्ध मानेंगे तो अदृष्ट नहीं माना जाता क्योंकि वो नियम है दृष्टे फले न अदृष्ट कल्पना जहां जहां फल दृष्टफल होता है वहां अदृष्टि की कल्पना नहीं करते तो ये विशेष बात है कर्मकांड के विषय में दृष्टफल नहीं होने पर ही अदृष्टफल करते हैं अब जैसा अग्नि जलाने पर आपको अग्नि के पास बैठने से गर्म महसूस होता है और अग्नि से कुछ प्रकाश भी आ जाता है तो ये दृष्टफल हो गया किंतु अग्नि में हविश डालने से घी डालने से अग्नि में देवता का आवाहन करने से क्या फल होता है ये कोई दृष्टफल दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए उसको फल मानते हैं ऐसे कर्मों का अदृष्ट है कुछ दृष्ट है ऐसा होता है तो दृष्ट फल को लेकर आदृश्य की कल्पना नहीं करते आजकल जो है अग्निहोत्र आदि जो कर्म है उनके लिए लोग उसको साइंटिफिक सिद्ध करने के लिए अपने ढंग से कुछ बताते हैं कि इससे ये होता है वो होता है वो सब भी होता है ऐसा नहीं जो कह रहे हैं गलत है सब कुछ होता है गर्म होता है वायु गर्म होता है वायु शुद्धिकरण होता है वो होता है ये होता है लेकिन इन सब के लिए नहीं कर रहे वो सब जो है उसका दृष्ट फल है हम दृष्ट फल के लिए नहीं कर रहे हैं फल के लिए कर रहे हैं तो अदृष्ट फल उसका साध्य होता है और दृष्टफल तो वो आदृष्ट के साथ दृष्टफल भी होता है जैसा आम खाने के लिए आम का पेड़ लगाते समय उसमें छाया आदि भी होता है वो छाया आदि भी उसके पास मिल जाता है इसी प्रकार इसको मानते ये इसीलिए दो विभागन करके प्रश्न किया कि दृष्ट होगा कि अदृष्ट हो दृष्ट होगा तो स्वाध्याय विधि से अर्थ ज्ञान होना दृष्ट होगा उसके बाद उसका प्रयोग करेगा अदृष्ट होगा तो वो कार्य करने के बाद में उसका जो संस्कार रूप से फल होता है ये संशय वहां का पूर्व का संशय है इस संशय मंत्राणाम दृष्टार्थत्व स्वाध्याय काल सिद्ध तदर्थस्य से चिंता आदिना स्मृति संभव तब मंत्रों का दृष्टार्थ मानने पर एक पक्ष लेके दृष्टार्थ मानने पर स्वाध्याय काल सिद्ध तदर्थस्य स्वाध्याय काल में ही सिद्ध हो गया है उसका अर्थ ऐसे अर्थ वाले मंत्र का चिंता आदिना स्मृति संभव उस अर्थ का चिंतन द्वारा स्मृति होना संभव हो जाएगा यानी आपने स्वाध्याय काल में मंत्र का अध्ययन किया मंत्र का अर्थ ज्ञान तत्काल में हो गया था और बाद में उसको विचार के द्वारा स्मरण किया तो मंत्र जब पढ़ते हैं तो उस अर्थ का स्मरण आ गया एक हो गया संभव होने से सावन मंत्रार्थ सावन मात्रार्थवदेश नित्यवध आमना न अनर्थ किया ऐसा यदि मानते हैं तब तो उतने मात्र फल वाले जो मंत्र वत मात्र मंत्र बता हाँ, अर्थवता अच्छा उतने ही अर्थ है उतने ही तात्पर्य वाले मंत्र है उनका नित्यवध आमनान अनर्थ क्या उनको नित्य ज्ञान में मिलाकर मान वेद में उसका आमनान यानी उच्चारण करना अनर्थक है उसका कोई प्रयोजन नहीं क्या कह रहे है? अब मंत्र का अर्थ ज्ञान स्वाध्याय करके ही प्राप्त कर लिया उससे आपका ज्ञान हो गया व्याकरण पढ़ के अर्थ ज्ञान हो गया जैसा आजकल किताब पढ़ के लोग वेद समझते हैं। किताब पढ़ लेने समझ लेता है ऐसा सोचता है उसमें अर्थ लिखा हुआ होता है अनुवाद किया हुआ होता है अनुवाद पढ़ के वेद पढ़ लिया है समान से तो उसी प्रकार अब यदि आपका अर्थ ज्ञान हो गया और अर्थ ज्ञान का स्मरण आपको आ गया लेकिन ये सब इसका तात्पर्य नहीं है यदि ऐसा होता तब तो नित्य के समान यानी नित्य मान करके उसको वेद में अध्ययन कराने की आवश्यकता नहीं थी वो तो लौकिक ग्रंथों में भी ऐसा हो जाता है वेद को कराने की क्या जरूरत है क्योंकि आप जब लौकिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तब भी यही प्रक्रिया होती है लौकिक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद में वो याद रह जाती है बाद में उसका स्मरण करते हैं अब कार्य करते हैं इसके लिए नित्य वेद को कहने की क्या आवश्यकता है उसमें अपूर्वता क्या आ वेद में विशेषता क्या आ तो यही तो कार्य वहां पर हो रहा है यही तो कार्य यहां ही हो रहा है देखिए जो लोग नास्तिक लोग जो जो तर्क देंगे ना आपको सारा यहाँ मिल जाएगा वो पहले वो पूर्वक ऐसे ही रखा था कि वो तो उसी भौतिक दृष्टि से सोचते हैं जो लोग सोचने से ऐसे ही ऐसे ही लोग बोलते हैं कि ये मंदिर में क्या है कि ये जैसा पढ़ते हैं हु फट फाइस होता है इससे अर्थ नहीं होता है इसका क्या प्रयोग होता है इसमें कुछ नहीं होता है आज ऐसा कोई कहा हमने सुना किसी का बड़े आदमी का प्रवचन में सुना वो बोलता है कोई भी मंदिर पढ़ने की जगह पे क्या प्रयोजन होता है जैसे ओम नम शिवाय कोई भी मंदरा पढ़ते हैं, तो मन एकाग्र होता है क्योंकि बहुत सारे अर्धनास्तिक आर्टिकल है देखने में वो बड़े महात्मा जैसे दिखते हैं है तो अंदर से वो नास्तिक है कुछ ये नहीं वो बोलते ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय जब करने से आपका मन एकाग्र होता है इसी के बदले में उसी जगह पर आप कोका कोड़ा कोका कोड़ा बोलो तभी हो जाएगा ऐसे एक प्रवचन है वो तो आपको मिल जाएगा कोका कोकाड़ा बोलना ही है तो उसमें अंदर क्या है अब कुछ भी बोलो वहां आम का पेड़ आम का पेड़ आम का पेड़ बोलो ओ न सिवाय बोलो मे क्या अंदर है ये बोलते हैं तो ये सब होते हैं क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं है आ, ये सब नास्तिक होते हैं ऐसा तो ही ये बोल रहा कि यदि वेद से अध्ययन करके समझने में कोई विशेषता नहीं है आपको अन्य प्रकार से अध्ययन करने से ही ज्ञान हो रहा है उसका स्मरण हो रहा है इतने के लिए वेद मंदिरों को आप रखेंगे तब तो गलत है तब क्या आपत्ति है कि वेद में इसको कहने की कोई आवश्यकता है वेद में कहना हो कोई आगे। आगे है कोई विशेष अर्थ निकला नहीं अच्छा ये कारण है सब हेतु है मंद्रैदेव अर्थ प्रत्यायन नियम अदृष्ट कल्पने देवा पुरुष व्यापार गोचरात सन्नियोग विषयात तत्कल्पन से युक्तवा तो ये आनर्थक्य होने के कारण हमें क्या मानना पड़ेगा कि मंत्री रेवा अर्थ प्रत्यायन नियमा ये नियम बनाया मंत्री वेवदादि स्मर्तव्यम मंत्रों के द्वारा ही देवदादि का स्मरण करना चाहिए कर्म करने के पहले वेद मंत्रों का उच्चारण करना है कर्म में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मंत्र के बिना मंत्र के बिना किया हुआ कार्य को व्यर्थ माना जाता उसका फल नहीं है ऐसा माना जाता इसलिए मंत्रीव स्मर्तव्यम का प्रयोग समवेदार्थ स्मारका मंत्र प्रयोग समवेद के लिए जो स्मरण कराता है वो मंत्र है उसका लक्षण ऐसा है प्रयोग मैंने विनियोग करना जो कर्म में स्वाहा आदि करके जो भी करता है संस्कार करता है बहुत तो कुछ होता है इन सबके लिए अलग अलग मंत्र होते हैं उन मंत्रों को पढ़ के ही करना पड़ता है उसके बिना आप हाथ भी नहीं हिला सकते हाथ हिलाना है तो वो हिसाब से हिलाना पड़ता अन्यथा कोई कर्म नहीं तो कर्म आरंभ हो गया कर्म जब तक समाप्त नहीं होता है उसके बीच में जो भी आप करेंगे वो मंत्र के सहित होता है उसके बिना आपका कोई कर्तव्य नहीं होता उतना उसको बांध के रखता है इसलिए मंत्रों के द्वारा ही होना है यदि ऐसा मंत्रों के द्वारा आप करते हैं तभी अदृष्ट होता है मंत्र बोले बिना आप ऐसा ही करेंगे कर्म कर, करता हुआ लोग दे करके ऐसे ही करेंगे अभिषेक करेंगे पूजा करेंगे कुछ भी करेंगे उसका कोई तात्पर्य नहीं मानते वो तो खाली क्रिया हो जाती है उसे फल नहीं मानते तो ये क्या नियम गया? ये आ गया ये अदृष्ट गोली आ कि गई अर्थ प्रत्यायन नियम मंत्रों के द्वारा ही तात्पर्य को समझना है मतलब क्या करना है प्रयोग विधि को मंत्रों के द्वारा ही समझना है ऐसा नियम होने से अदृष्ट कल्पने तदुच्चारणा देव तो अदृष्ट की कल्पना करेंगे मंत्र के द्वारा उच्चारित करके कर्म करने पर अदृष्ट हो जाता है वो अदृष्ट की कल्पना करने पर तद उच्चारणा देवा उसी के उच्चारण से उस मंत्रों के उन मंत्रों के वेद विहित स्वर के सहित उच्चारण से पुरुष व्यापार गोजरात वो, वो पुरुष व्यापार के लिए आ जाएगा मतलब पुरुष उसको करेगा जो करने वाला व्यक्ति यजमान आदि है वृष्टिका आदि करेंगे तन विषयात् अब वो पुरुष व्यापार कब करना चाहिए उसका नियोग विषय है जो विधि बनाया है इस समय में ये मंत्र को पढ़ना चाहिए इस समय में ये स्वाध्याय को करना चाहिए इस समय में ये सामगान को करना चाहिए सबका कर नियोग बना हुआ तत्कल्पना से उस प्रकार से अदृष्ट की कल्पना करना युक्त होता है कि पुरुष के व्यापार के द्वारा मंत्रों के उच्चारण जब करेंगे उससे अदृष्ट उत्पन्न होता है एक पुण्य विशेष उत्पन्न होता है कर्म विशेष उत्पन्न होता है यही कहना युक्त होगा उच्चारण मात्र अदृष्टम कुरो अमी क्रतौ उपक पूर्व क्षमा तो उच्चारण मात्र से ही अदृष्ट को उत्पन्न करते हुए उच्चारण ही वहां कारण होता है उच्चारण करने से अदृष्ट उत्पन्न होगा अदृष्ट उत्पन्न करते हुए अमी अमी मंत्रा क्रत उपकुवंती क्रदु में उपकार करते क्रदु का अंग होते हैं ये मंत्री पूर्वपक्ष महा ये पूर्व पक्ष वहां का वहां का पूर्व पक्ष ये कहता है वो क्या कहते हैं कि इसको अदृष्ट फल मानना चाहिए और उच्चारण के द्वारा ही अदृष्ट मानना चाहिए उच्चारण करने पर वो उच्चारण के द्वारा क्रदू में उपकार आ जाएगा जो जो करना है क्यों ऐसा है क्योंकि मंद्र ही रहे अर्थ प्रत्यायन नियम मंत्रों के द्वारा ही कार्य करना चाहिए यह नियम है उसी के अनुसार उसका हो जाएगा ऐसा पूर्व पक्ष महा यह पूर्व वहां का पूर्व है वहां पूर्व में इस बात को लेकर के यानी उच्चारण मात्र करना चाहिए अर्थ के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है इसके ऊपर उन्होंने इन सब हेतुओं को रखा इस हेदु को कह रहे हैं टीका में आ तदर्थ शास्त्रादि वहां का सूत्र का उदाहरण दे पूर्वपक्ष सूत्र है तदर्थशास्त्राद वहां ये जो पूर्व है ये पूर्व पक्ष ने नवहेदु दिया इसको सिद्ध करने के लिए कि नवहेदु क्या क्या है उसमें से पहला हेदु है ये तत् अर्थशास्त्रादि पिशेवाई थी छिनक्ति अध्याहारात क्रिया उक्ति समर्थो मंत्री छिनकती इशेतवा इस मंत्र से शाखा को काटता है अध्याहार आता है ऐसा अध्याहार किया जाता है अध्याहार मानी जहां जिसको जोड़ने की आवश्यकता है वो अर्थ के सहित तो उसको लाया जाता है उसको अध्याहार करते है बाहर से लाते है क्रिया उक्ति समर्थो मंत्र इससे क्या निश्चय हुआ कि क्रिया उपति क्रिया को करता हुआ ये मंत्र है ऐसा निश्चय हुआ क्योंकि ईशे क्या कह रहा है शाखा को काटने के लिए कह रहा है उसी के लिए ये मंत्र है तो ईशे तवा कहकर उसका स्मरण करते हुए शाखा को आप काटेंगे तो शाघा को कैसे काटना है इसका स्मरण वो मंत्र दिलाता है ये प्रयोग विधि में ठीक है और तस्मा तद उच्चारण मात्र क्रधो उपकारिता अस्त्यर्थ का तात्पर्य है इसीलिए क्या अच्छा त्र एवं एनम मंत्र वही इस मंत्र को ईशेखा छि नास्त्र निबधना उसी स्थान पे इस मंत्र को इस प्रकार से गई थे जहाँ इधि लगा के कहा जाता है उसको उदाहरण रूप से मंत्र रूप से समझना ये नियम है वहां यहाँ इधि है ना इदी इदी। इसका इधि लगा के जब कहेंगे तो आगे वाक्य के साथ उसका सीधा अन्वय नहीं होगा जैसा ऐसा उन्होंने ऐसा कहा था तो उन्होंने जो कहा उसको हम ऐसा में करके उसको उद्धरण करते हैं तो ऐसा वैसा जो बोलते हैं ये सब उद्धरण के लिए होता है तो विशेषत् ये उदाहरण हो गया मंत्र का उद्धरण उसके बाद इधि शाखा चिन्हती तो को उस मंत्र पढ़ करके छेदन करता है अर्थ उक्त्या क्रदु उपकार तथा अर्थशास्त्र अर्थ के कथन के द्वारा क्रदु के उपकार में तदर्थ शास्त्र का अनर्थक्यू होगा यदि आप अर्थ कथन कद, को मानेंगे अर्थ जानने के बाद ही इसका प्रयोग होना चाहिए ऐसा यदि आप मानेंगे तो क्या होगा क्रदु उपकार में जो तदर्थ शास्त्र है क्रदु उपकार के लिए जो शास्त्र कहा गया है उसका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा क्योंकि अर्थ जानने से अपने आप उसमें प्रयोग करेंगे वो विशेष करके प्रयोग विधि कहने की आवश्यकता नहीं होगी ये भी वहां जो उन्होंने बताया उसमें से एक हेतु है तस्मा तद उच्चारण मात्रेण क्रद उपकारिता इसीलिए वहां का पूर्व पक्ष का तात्पर्य है कि उच्चारण मात्र से ही क्रदु में उपकारिता आ जाता है क्रदु के लिए आपको अर्थ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है यह वो कहना चाहता अर्थ ज्ञान के बिना हो जाता है उच्चारण मात्र से फल आएगा क्रदो उपकारिता अस्तित्व इसका अब देखते हैं ये बात जो है बोध लोग मानते हैं इसीलिए वो भी वहां का पूर्व पक्ष के रूप में है ये तो अदृष्ट फल तो मान रहा है मंत्र का उच्चारण से कुछ अदृष्ट होता है ये तो वो मान रहा है। और क्रदो में प्रयोग करते वह तो अर्थ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है उनका कहना अर्थ ज्ञान रहे तो क्या दोष है दोष ये उनके तरफ से ये दोष बता रहे हैं कि अर्थज्ञान यदि है तो पहले से वो जानता है इसको क्या करना है तब ऐसे स्थिति में फिर अलग विधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अब वो विधान करना दोष विधान किया हुआ है ये व्यर्थ हो जाएगा तो विधान किया हुआ व्यर्थ होकर के ये दिखा रहा है कि पहले अर्थ ज्ञान के बिना भी कार्य हो सकता है ये दिखा रहा ये इसीलिए संबंध करना पड़ेगा क्यों ऐसा कहें क्योंकि आप स्वाध्याय विधि से ही अर्थ को मान लेंगे मंत्रों का तो पहले से ज्ञान हो चुका अब पहले ज्ञान हो गया तो फिर विधान करता है तो उसका मतलब क्या होगा दोबारा हो गया ना वो जो जानता है जो बात हम जानते हैं उसी बात को दोबारा कह रहा है, ऐसा हो जाएगा ऐसा होने पर वेद में तात्पर्य नहीं आएगा क्योंकि जो भी देखो पहले कहा पहले जो बात समझाया वो आप समझते हैं उसी बात को कोई भी व्यक्ति दोबारा कहता है तो उसमें प्रामाणिकता नहीं आती है आप ये सोचते देखो वही चीज बार बार कहता हैं हम तो पहले नहीं जानते इसको यही कह रहा है इसका मतलब इसके पास कोई विशेष ज्ञान नहीं है ऐसे भी तो समझेंगे सामान्य बात होती है इससे बचाना चाह रहे ठीक है थीके? इसका और स्पष्ट होगा कि उन्होंने कैसा तर्क दिया जो आपके मन में होंगे ये तर्क सारा तर्क उन्होंने दिया वहां नौ हेतु दिए एक हेतु इन्होंने अर्थ दिया दूसरे बाकी हेतु भी देख लीजिए अच्छा है अभी जब मौका आता है तभी तो देखना है अब आगे अलग से पढ़ा तो है नहीं और जो नहीं समझ सकते हैं तो उसको समझने के लिए अच्छी बातें हैं कि क्या है कि कभी भी कोई कोई पूर्व पक्ष पूछता है ना कोई संशय पूछता है तो आपको समझ में आएगा कि ये किस दृष्टि से पूछ रहा है ये पहले ही पूछा हुआ है उन्होंने पूछ करके उसको उत्तर दिया अभी एक हेतु दिया था ना यहाँ सदर्थशास्त्रार्थर्थ शास्त्र मैंने क्या है अर्थ प्रकाशन रूप दृष्ट प्रयोजन राहित्य मंत्रों का मानकर मंत्र प्रकाशित अर्थ में मंत्र विधायक शास्त्र होने से उन शास्त्रों का विनियोग शास्त्रार्थत्व होने से उसको बिना अर्थ जाने हुए मानना पड़ेगा यह है तदर्थ शास्त्र का अर्थ अर्थ प्रकाशन रूप दृष्ट प्रयोजन रही है मंत्र क्यों अर्थ प्रकाशन पहले से समझा दिया गया तो क्या अन्य आएगा मंत्र प्रकाशित अर्थ हो गया जो मंत्र क्या अर्थ बोलना चाहता है वो तो पहले से आपने जान लिया जान जानने के बाद में मंत्र विधायक शास्त्र जब आ गया फिर बाद में मंत्र का विधान कर रहा है। ये जैसा बोला ईशे शाखाम चिलक ये मंत्र विधायक शास्त्र बोलते इसको मंत्र का कहा विनियोग होना चाहिए बता रहा वो शास्त्र का विनियोजक शास्त्रत्व तो नहीं रहेगा उसको उसमें कोई विशेषता नहीं रहेगी क्योंकि आप पहले से जानता है ये इशेवा मंत्र क्या कर रहा है शाघा को छेदन करते समय शाघा मतलब वृक्ष के प्रति प्रार्थना है ये आप पहले से जानते हैं फिर दोबारा विधि बनाने का क्या मतलब हुआ समझ रहे हैं ना पहले से आप जानते हैं क्योंकि मंत्र का आप जानना मतलब ये मंत्र क्या है पहले से जानते आप जानने के सब, जानने के बाद में आप फिर ये शास्त्र के पास जाएंगे नहीं अब बोलेंगे तो हम पहले से जानते ऐसा हो जाएगा इसीलिए आपसे ज्ञान अनिवार्य करने पर यह स्थिति आ जाए या अनुष्ट हो जाएगा एक दोष उन्होंने दिखाया इसलिए आदर्श मानना पड़ेगा और बिना अर्थ ज्ञान से प्रयोग मानना पड़ेगा ये पूर्व पक्ष है सिद्धांत में इसको समझाएंगे दूसरा उन्होंने हेदु क्या दिया देखिए दे रहे हैं वाक्य नियमान वाक्य का नियम होता है वाक्य नियम मने पद समूहत्मक जो मंत्र वाक्य होते हैं उनका क्रम नियम देखा गया जो पद समूहात्मक होता है मंत्र अनेक पद मिलकर मंत्र बनते हैं उस मंत्र में जो पद रखते हैं वो क्रम से रखते हैं वो क्रम में रखा गया है विशेष क्रम में रखा गया है न अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य मंत्र। ये क्रम से भी ये मालूम पड़ता है कि मंत्रों में अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य से काम नहीं होता क्यों ऐसा है भाई क्रम रहने दो क्रम रहने से अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य में क्या कमी आएगी वो क्या कह रहा है कि अर्थ को जानने के लिए पदों का क्रम होने की कोई आवश्यकता नहीं जहां तक व्याकरण की विषय है जहां तक संस्कृत भाषा का विषय है कि संस्कृत भाषा में वाक्य का तात्पर्य अर्थ जानने के लिए पदों का एक विशेष क्रम होना ऐसा कोई नियम नहीं है कहीं भी आगे पीछे रखो राम है ग्रामम ग्राम है ग्रामम ग्रामम राम है कुछ भी बोलो राम है ग्रामम ज्ञान हो जाएगा इन क्रमों को देखने की आवश्यकता नहीं तो अर्थ ज्ञान के आधार पर यदि मंत्र का काम होता तो मंत्र में वो विशेष क्रम नहीं रहते ये कहना चाहता विशेष क्रम देखा गया है इसका मतलब वो मंत्र अर्थ ज्ञान के अधीन नहीं है वो स्वतंत्र तभी तो क्रम रखा गया है नहीं तो क्रम आगे पीछे भी तो कर सकता है नमः शिवाय आप बोल रहे ओम नम शिवाय ओम तो सामान्य है नम शिवाय मंत्र ये नम शिवाय जो मंत्र है अब शिवाय नमः भी कह सकता शिवाय नमः नम कह अर्थ तो, तो ही रहेगा ना भगवान शिव जी को नमस्कार है संप्रदाय के नमस्कार को नमस्वी स्वाहा इत्यादि से वो चतुर्थी भक्ति लगाया है तो इसलिए नम शब्द आने से शिव जी के लिए नमस्कार है वो नमस् शिवाय बोलो शिवाय नमा बोलो दोनों का एक ही अर्थ है तो ऐसे में अर्थ के दृष्टि से यदि देखेंगे तो लोग इसको बदलते कई लोग ऐसे बदला भी है बोलते हैं नमो नारायणा बोलो नारायणा नमो बोलो क्या अंदर पड़ता है किंतु ऐसा नहीं कर सकते आप वेद में आया हुआ मंत्र को आप प्रयोग कर रही है नमः शिवाय मंत्र वेद में आया हुआ है रुद्री पाठ में आया हुआ मंत्र है शुक्ला शुक्लाध्याय में आया हुआ है तो इसमें वो मंत्र ऐसा ही दिया हुआ है इसलिए शिवाय नम नहीं बोल सकते वो पदपाठ में गणपाठ में वो इत्यादि बोलेगा वो उनका अलग क्रम होता है लेकिन मंत्र जो आया है उसी को उसी क्रम में देना पड़ेगा उसको आगे पीछे करने का अधिकार नहीं है क्योंकि मंत्र का क्रम में कुछ आदृश्य बैठा हुआ है उसको बदलने से कुछ दूसरा अर्थ हो जाए दूसरा हो जाएगा मंत्र नहीं रहता ये सब है इसीलिए ये वाक्य तो देख रहे ये वाक्य नियम कहा ना वो वाक्य को ऐसा ही प्रयोग करने के लिए कहा इसका मतलब अर्थ ज्ञान के आधार पर प्रयोग करेंगे तो आप मनवाना प्रयोग कर सकते इससे कोई गलत नहीं होगा अर्थ तो वो रहेगा ऐसा नहीं कर सकते हैं एक दूसरा हेतु दिया अब देखिए कितना सब उन्होंने सोचा है ऐसे नहीं कह रहे बहुत कुछ सोच के कह रहे हैं और तीसरा हेतु दिया तीसरा हेतु क्या है बुद्ध शास्त्र वहां जो सूत्र आया मंत्राधिकरण का ये प्रथम सूत्र है लंबा सूत्र है पूर्व पक्ष सूत्र है उसमें नवहेतु दिया उसका तीसरा हेतु है बुद्ध शास्त्र बुद्ध शास्त्र मन क्या है कि शास्त्र के द्वारा जाना गया अर्थ के विषय में फिर शासन करने से अविवक्षित अर्थ मंत्र हो जाएगा इसका मतलब शास्त्र जो विषय को कहना चाहता है उसके वो आपको न्याद है शास्त्र से द्वारा न्याद का अर्थ है उस न्याद अर्थ में मंत्र फिर विषय दे रहा है मतलब प्रयोग दे रहा है न्याद अर्थ क्या है कि आपको पेड़ की शाखा को काटना ये आपको कल्प सूत्र से मालूम हो गया या ब्राह्मण ग्रंथों से मालूम हो गया कि कर्म के अमुख स्थान पर दर्शन पूर्णमा स्वामी इस समय में चतुर्दशी में ये काम करना है ये मालूम हो गया शास्त्र से मालूम हो गया शास्त्र से जो बात मालूम होते हैं उसी में शास्त्र मंदर का विधान कर रहा है इससे भी ये मालूम पड़ रहा है कि पहले से अर्थ ज्ञान आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मंत्र ही स्वयं बोल रहा है और शास्त्र ही स्वयं बोल रहा है कि आपको क्या करना है यदि पहले से आपको अन्य प्रमाण से ज्ञान होता तो शास्त्र ऐसा नहीं कहते इसीलिए शास्त्र के द्वारा विधान के कार्य में ही शास्त्र का मंत्र का प्रयोग हो रहा है अन्यत्र नहीं हो रहा इसका क्या अर्थ है जो मंत्र जहां प्रयोग करने के लिए आया उस मंत्र को वहीं प्रयोग करना है तभी उसका अर्थ होता है उस मंत्र को आप अन्यत्र प्रयोग करने से अर्थ नहीं होता जिस, जिस विधान, जिस मंत्र का विधान वेद में नहीं दिखाई पड़ता है या शिष्टाचार में नहीं दिखाई पड़ता है उन मंत्रों का प्रयोग का कर्म में कोई अर्थ नहीं होता आजकल बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं वो मंत्र वगैरह ज्यादा जानते नहीं अब इसलिए कहीं से कोई गीता का श्लोक उठा दिया कहीं से कोई भागवत का श्लोक उठा कुछ न कुछ आधा तो वैदिक कर्म में स्मृति का ही उच्चारण करते हैं बढ़िया बढ़िया श्लोक ढूंढ लेते हैं और उच्चारण कर लेते हैं याद करके तुरता है पूरा व्यक्त होता है कर्म में नहीं होता है गीता का श्लोक बहुत बढ़िया है गीता का श्लोक अर्थवान है उसको पढ़ना चाहिए रखना चाहिए सब कुछ करना चाहिए किंतु गीता का श्लोक का कर्म में कोई विधान नहीं आया है ऐसे में गीता का श्लोक का कर्म का विधान करना व्यक्त हो जाएगा आप हालांकि प्रवचन करो गीता के बारे में प्रवचन करो कोई बात नहीं लेकिन वो कर्म में ये ने के इतरा योगे इस कृष्णा है इसका कहां विधान आया है कोई कर्म विधान नहीं आपको कुछ और मंत्र नहीं आता है तो आप ये रट करके बोल रहे हैं कि दिखाने के लिए क्यों क्योंकि एक घंटे तक पूजा करना है एक घंटे तक पूजा करने के लिए तो कुछ तो सुनाते रहना पड़ेगा ना तो सारे मंत्र तो आता है एक घंटा सुनाने के लिए तो क्या कहेंगे ये गलत है इसमें मतलब मिश्रित हो गया ये इसको मिला रहा है इसका अर्थ नहीं होता है मंत्र का जहां प्रयोग बोला वहीं आपको प्रयोग करना है दूसरे जगह प्रयोग नहीं कर सकते ऐसा है मिलता है तो करना है नहीं मिलता है तो नहीं करना अविद्यमान वचना तिस, दूसरा तीसरे हेतु ये है और चतुर्थ हेतु है अविद्यमान वचना अविद्यमान वचन मैंने आपको ऐसे मंत्र दिखाई पड़ेंगे जो सामान्य में अर्थ के दृष्टि से देखने पर दिखाई नहीं देता इसको लेकर के भी नास्ती लोग बोलते हैं मंत्र में ऐसी बहुत सारे बातें हैं कोई कल्पित है कुछ मानने के लिए कुछ नहीं दिखाई पड़ता जैसे चारिशृंका त्रय अस् पादा ऐसा आया ये जो है अविद्यमान वस्तुओं के बारे में कह रहा है ये क्या बोल रहा है? चत्वारी श्रृंका कोई भी गाय के दो सिंग होते हैं चार सिंह वाली गाय तो है ही नहीं मंत्र बोल रहा है चत्वारी श्रृंगा ये बोलते अब ये सुनने वाले सोचते हैं ये चार सिंह तो है नहीं दो सिंह वाले चार सिंह क्यों गाय मतलब कल्पना है इसका अर्थ और त्रयो अर्थ्य पादाह गाय के चार पैर होते हैं वो बोलता है तीन पैर ही है तो एक पैर नहीं तो ये ये अविद्यमान अर्थ अच्छा अच्छा है ना तो अब देखो इस मंदिर का आप अर्थ तो समझना चाहो तो कहीं समझोगे पूर्व का कहना है कि इसका कोई अर्थ अच्छा नहीं समझ सकते आप क्योंकि ये चार चीज है ही नहीं दो पाद है ही नहीं तीन पाद नहीं है ये अविद्यमान अर्थ के बारे में मंत्र कह रहा है तो ऐसे कोई ऋषभ या ना कोई ऋषभ की बात है गाय की नहीं ऋषभ मैंने बैल के बारे में वर्णन है तो ऐसा बैल गाई दिखाई नहीं पड़ता है तो आप जो है मंत्र का अर्थ को नहीं समझेंगे फिर ऐसा समझ करके पर मंत्र नहीं है सोच के भाई इसीलिए ऐसा अर्थ समझाना मंदिर का तात्पर्य नहीं है वहां कोई और बातें हो रही है वो चार सिंह जो है चार वेद को कह रहे हैं इत्यादि वहां कल्पना है वो कल्पना के अनुसार वो मंत्र आया है और मंत्र पहले उसको बताएगा इन स्थानों पर इसको कल्पना करना है फिर ये प्रयोग करना है वो प्रयोग जानने से ही वो मंत्र का अर्थ होता है ये मंत्र का सीधा अर्थ जान करके आपको कोई प्रयोजन नहीं मिलेगा ना इसीलिए भी मंत्रों को अदृष्ट फल में मानना पड़ेगा सर सर शीर्षा पुरुषा बोलते हजार अंक वाले कोई पुरुष को देखा आपने आज तक नहीं है तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा बोलेंगे तो उसका क्या अर्थ करेंगे सहसा सहस्त्र पार वो सब हजार हजार है उसके पास है हाँ, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता और ऐसा हजार लेकर के चलना भी मुश्किल हो जाए ओ, देखो एक जिसको दो पैर वाला चलते चार पैर वाला चलते जिसका हजार पैर होगा तो कैसे चलेगा एक जैसा वो मैंने क्या बोलते हैं पंक्ति जैसे हो जाएंगे ऐसे ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा तो होता भी नहीं है और आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात को वेद कह रहा है और उस मंत्र का प्रयोग होता है इसलिए आप इसे तो मानना पड़ेगा ठीक है अचेदनार्थ बंधना पांचवा अर्थ है अचेदनार्थ बंधना और कई ऐसे बहुत सारे मंत्र है जो अचेदन के बारे में कहते हैं अचेदन को संबोधन करके बात करते ऐसे मंत्र है जैसे प्रार्थना मंदिर में आया श्रृणोद्रा बाण पत्थरों को संबोधन करके बोल रहा है पत्थर तो अचेदन मानते हैं पत्थर को बुला करके बोल रहा है हे पत्थरों सुनिए ऐसा बोल रहा है अब इसके कल्पना कैसे करेंगे आपको कुछ मजाक लगेगा कि ये पत्थर को बुला करके बात कर रहे कैसे होता है जैसे पेड़ को बुला के बात कर रहा है पत्थर को बुला के बात कर रहा है इसका क्या अर्थ होता है? इतने बड़े वेद ऐसे अर्थ को क्यों बता रहा है पत्थर से बात करूं बोलता है इसीलिए अर्थ अर्थन मैंने यहाँ प्रार्थना करना है तो यहां अचेतन अर्थ बंदना मतलब अचेतन से प्रार्थना करता हुआ दिखाई पड़ता है कोई चेतन से प्रार्थना करे तो कोई फल हो सकता है किंतु अचेतन से प्रार्थना करने का कोई फल नहीं मिलता है आज तक कोई अचेतन हमारी बात सुनी नहीं पत्थर को बोलो तुम थोड़ा हटके बैठो वो हटता है क्या वो जैसी भी लाखा पर वो स्वयं नहीं हटता है तो ऐसे सिद्धि में वो कहां सुनता है ये ये बातें है वेद में इसमें आप अर्थज्ञान के पीछे जाएंगे तो कोई तात्पर्य नहीं निकला उनका अनास्था भी हो सकता है इसलिए ऐसा नहीं और शष्ट हेतु दिया अर्थ विप्रतिषेधा और कुछ विरुद्ध अर्थ लगा करके भी बातें आती हैं जो बिल्कुल संभव नहीं है ऐसे विरुद्ध अर्थ तो विप्रतिषेध अर्थ होता है अर्थ विप्रतिषेध जैसे प्रसिद्ध मंदिर है आदि देर ज्योर आदि दे देर अंतरिक्षम आया आदि देर ज्योहो दिलोक अतिथि है अतिथि देवी को लेकर के बोल रहे दिलोक को लेकर बोल रहे दिलोक मना स्वर्ग लोग जो है वो अतिथि है और ये अंतरिक्ष लोग भी अतिथि है सका तो दिलोक अतिथि देवी कैसे हो सकते है आदि माता दिलोक कैसे हो सकता है क्योंकि दिलोक एक लोग है लोग कोई मादा के रूप में नहीं होती आदिति मादा प्रसिद्ध है देवताओं के माता और अंतरिक्ष लोग भी आदिति नहीं हो सकते तो विरुद्ध लिखता है आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे अर्थ लिखता है इसीलिए ये भी विरोधा आ जाएगा यदि आप के दृष्टि से आप चिंतन करेंगे और उसके बाद सातवां हेतु दिया स्वाध्याय अवचनात् हेतु दिया तो पूर्व पक्ष हेतु दे रहा स्वाध्याय के समान अर्थ करना चाहिए ऐसा कोई वेद वचन नहीं दिखाई पड़ता उच्चारण अभ्यासात्मक अध्ययन के समान तदर्थ अभ्यास विधि रती ऐसे कोई विधि नहीं है स्वाध्याय अध्ययतव्य कहा किन्तु स्वाध्याय के साथ अर्थ ज्ञानों अर्थ ज्ञान कर्तव्यम ऐसा नहीं आया कहीं वाक्य नहीं आया तो वेद विधि ही मिलता है इसीलिए भी आपको अदृश्य मानना पड़ेगा स्वाध्याय करने का अदृश्य होता है यह मानना पड़ेगा यह सातवां हेतु हो गया आठवां हेतु है अभिज्ञेत बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है कोई अर्थ आप लगा ही नहीं सकते अर्थ है ही नहीं आई शब्द तो भी बहुत आता है जैसे श्रिण्य वगर भरी तुर्भरी तु हु भट इत्यादि आया इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं ये नास्तिक के चारवाग लोग इन शब्दों को लेके बोलते हैं कि ये गर्भरी तुर्भरी हुम फट ये सब मंदिर में आता है वेद में आता है इनका शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है न व्याकरण से अर्थ लगता है कुछ से लगता नहीं ऐसे शब्द उधर दिया है इसलिए वेद बोलने वाले सब ऐसे ही नशा करके बोल रहे पागल लोग बोलते है कोई अर्थ नहीं है ऐसे बोलते आजकल नास्तिक लोग ऐसे बोलते हैं कम्युनिस्ट वाले से बोलते ये ऐसे सब कल्पना करके बोल दिया इसमें कोई तात्पर्य नहीं उनको शब्द नहीं समझवा अब स्वयं वो केतु दे रहे ये शब्द आया अब इसका क्या अर्थ करेंगे? तो हुम फट का कोई अर्थ नहीं मानते ऐसे ही मानते का कोई अर्थ नहीं मानते वो शब्द नहीं वो शब्द है वो शब्द क्या है कि कोई कर्म में कोई मंत्र के पीछे उस शब्द को लगाना है वो लगाने पर ही वो मंत्र होता है वो कर्म में तभी उसका प्रयोग होगा सुधा फट बोलते अस्त्राय फट मंत्र है वो अस्त्राय के साथ फट लगा करके बोलना है वो फट लगाने पर वो मंत्र होता है तब तक नहीं होगा इतना ही उस शब्द का प्रयोग है या निपादन जैसा है और कोई प्रयोजन नहीं है तो ये अर्थ नहीं है उसका जो तो फट मतलब कोई फटता है ऐसा कोई नहीं कुछ नहीं वो नाम ऐसा दिया गया और हुका भी ऐसा कोई अर्थ नहीं लोग इसके पीछे अर्थ ढूंढने लगते जैसा स्वाहा स्वधा इत्यादि का भी अर्थ ढूंढते हैं इसका भी कोई अर्थ नहीं है जिस मंत्र के साथ स्वाहा लगेगा उस मंत्र का ये तात्पर्य हो जाएगा उस देवता के लिए हविष दिया जा रहा है ये देवताओं का हविष हो रहा है इतना ही तात्पर्य दिखाने के लिए वो स्वाहा शब्द है उसका कोई अपना अर्थ नहीं वो पत्नी अग्नि की पत्नी है ऐसा मानते हैं स्वाहा लेकिन वो शब्दार्थ में इतना ही और स्वधा ऐसा बोलेंगे तो पितरों को दिया जा रहा है कोई तो पितृ देवता को हविष दिया जा रहा है ऐसा अर्थ होता है उतने दिखाने के लिए स्वधा शब्द का प्रयोग होता है हंदा हंदा बोलेंगे हंदा तो हंदागारम मनुष्यभ्य तो मनुष्यों को जब दान देता है उस समय हंदा इसका उच्चारण करते हैं। उसका अर्थ होता मनुष्य को दान दे रहा है जो सिर झुका करके नीचे देकर के दान देने की विधि है जलादि देकर के उसके बाद हंदा का उच्चारण करते जैसे स्वाहा स्वधा का उच्चारण होता है वैसा हंदा का उच्चारण देते किसी भी प्रकार दान देने से उसको दान नहीं मानते कि हंध उच्चारण करके ही दान देना है बस तो ये जो शब्द आया है इन शब्दों का कोई अर्थ कोई शब्द को इसमें नहीं मिलता है तो आप अर्थ ज्ञान कैसे करोगे तो नहीं कर सकता है इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए और नवा हेतु अंतिम हेतु दिया अनिच्य संयोगाद कुछ मंत्र ऐसे आए हैं अनित्य वस्तुओं के साथ यानी अनित्य व्यक्तियों के साथ हम करता है मंत्र तो वेद में आया वेद तो नित्य है इसका बड़ा जो है विवाद चलता है कि वेद नित्य वेद में ऐसे लोगों का बहुत सारे लोगों का नाम आया जो अनित्य है ऋषि लोग हैं, गिनी गिनी लोगों का राजाओं का नाम आया ऋषियों का नाम आया ये सब अनित्य है अनित्य लोगों का नाम वेद में कैसे आया तो इसके विषय में ये पूर्व पक्ष देखे अपने आप उन्होंने उठा दिया तो ये होने से अभी नित्य वेद अनित्य शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो तो अनित्य व्यक्ति से हम परिचित है जानते हैं ये अनित्य है आजकल जन्म लिया है जैसा अर्जुन ने गीता में कहा आप क्या क्या बोल रहे हम विभस्व दे योग अव्यम विवस्व मन विवाह अनुरक्षा प्रवी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं वो विवस्वा सूर्य भगवान को मैंने ही इस योग का उपदेश दिया था फिर इच्छागु को भी मैंने उपदेश दिया था ये सब बड़े आप जो है भगवान जोर से बोला तो आप जी पूछता है ये कैसे हो गया आप तो हमारे सामने आजकल जन्म लिया हमारे उम्र में थोड़ा ही अंदर है आ, तो आप जो है कैसे कह रहे हैं कि वो आप इच्छागु को किया ये किया ये किया सब कैसे कह रहे हैं इतने बड़े आप कैसे हो तब बोलते हैं कि देखो तुम्हारे हमारे में अंदर है तुम तो तुम केवल अर्जुन रूप से अपने को समझ रहे हैं कुंदी के पुत्र पांडव ऐसा समझ रहे इतना ही तुम जानता है तुम आगे पीछे नहीं जानता आ, जन्मानी, तावचार, मेरा और तुम्हारा बहुत सारे जन्म बीत गए हैं सान्य हम वेद सर्वाणी न उन जन्मों को सारे मैं जानता तुम नहीं जानते तुम तो वो केवल इन जन्म को जानता है इसलिए तुम्हें लगता है कि अभी मैं जन्म लिया हूँ ऐसा तुम्हें लगता है जो वास्तविक ऐसा नहीं है इस प्रकार की बात होती है तो ये जन्म जो नित्य अभी सामने दिख रहा है उनको लेके वेद मंत्र कैसे आ सकता है जैसा वेद मंत्र आया है ना उसके बारे में बोल नमो वयम वैश्रवणा राजा मंत्र में आया नमो वयम, वो वैश्रवण को हम नमस्कार कर रहे हैं ये बता अब ये वैश्रवण कौन है वैश्रवण जो है इधानतन मतलब अभी जो आए नए नए विश्रव नाम करके जो प्रजापति है उनका पुत्र है वैश्रवण तो वैश्रवण में तथित प्रत्यय अपत्या तथित प्रत्यय लगा हुआ है यानी विश्रव का पुत्र है वैश्रवण ऐसा आया अब ऐसे में ये मंद्र के साथ इनका क्या संयोग हो सकता है ये आज तो जन्मा हुआ है वैश्रवण वो वैश्रवण उनको नमस्कार करता हुआ मंदिर आया है ऐसे में इनका स्वार्थ में तात्पर्य मानेंगे तो फिर अनित्य भी मानना पड़ेगा सब दोष आ जाएगा ऐसा नहीं मान सकते फल के लिए ही ये मंत्र है ऐसा मानना पड़ेगा ये इतना पूर्वक्ष हुआ ये नवेदू वो भी आया मानव के बारे में भी यह मानू न उत्तम लगभग तैतरी उपरी तैतरी आर्मी का आवाज भाष्यकार उदाहरण देते हैं तो अब देखिए इन सब कारणों से इनका कोई भी कारण आप खंडन नहीं कर सकते ऐसे कारण है कि ये बिना अर्थ से ही इसका ज्ञान होना चाहिए अदृष्ट फल के लिए होना चाहिए ये पूर्वक्ष हुआ अब आगे इसके विशेष में सिद्धांत जो आया उसके बारे में आगे कहते टीका में देखिए जहां हम छोड़े थे टीका को मंत्रिदेवता दिस्मर्तव्यम इधर नियम से दृष्टर्भा अदृष्ट मंत्रोच्चारण से तदर्थस्टवादस्मृते प्रयोगाथ प्रयोगाच फलोदया दृष्टे सारी अदृष्टक परसख्या दृष्टे अर्थ प्रकाशन मंत्राणिता सिद्धांत अब सिद्धांत क्या कह रहे सिद्धांत क्या करता है स हेतुपदीया हेदु के देने के बाद कहता है दृष्टे अर्थ प्रकाशन ना दृष्ट अर्थ प्रकाशन के द्वारा ही मंत्राणाम क्रदूपकारिता मंत्रों का क्रदूपकारिता होगा कृतु में उपकारिता मंत्रों का है किंतु दृष्ट अर्थ प्रयोजन से ही है यदि सिद्धांत महा इस सिद्धांत कहा वहां का सूत्र है ये अविशिष्ट वाक्या सिद्धांत वाक्य तो क्या क्या हेतु दिया वो देखिए मंत्र ही रेव देवदा स्मर्तव्यम ये एक स्मृति वाक्य है कि मंत्रों के द्वारा ही देवताओं का स्मरण करना चाहिए अन्य प्रकार से नहीं आप आंग बंद करके स्मरण कर रहे हैं बोलने से नहीं होगा मंत्र बोल के कर्म हो तो मंत्र बोल के करना पड़े उच्चारण करना पड़ेगा जिसको उच्चारण करने के लिए कहा उनका उच्चारण होना है जिनको उच्चारण नहीं करने के लिए उपांशु करने के लिए कहा उनको उपांशु करना है जिनको मौन से चिंतन करने के लिए कहा ऐसा भी है कुछ उपासनाएं है मौन से चिंतन करना है वहां बैठ करके ऐसे चिंतन करना वो ऐसे चिंतन करना सतो मासमया इत्यादि सा तो ये जो कहा गया है उसको उसी प्रकार होना चाहिए ये नियम अस्त्य इस नियम का दृष्टार्था भावात, इसमें दृष्टार्थदा के अभाव है ठीक है दृष्टार्थ अभाव अदृष्टार्थक अल्प अदृष्टार्थ की कल्पना करने पर भी मंत्र उच्चारणस्थर्थ स्मारक दृष्टार्थत्ता अदृष्ट के कल्पना करने पर क्या होता है मंत्र उच्चारण का तदर्थ स्मारक ने दृष्टार्थत्ता मंत्र का जो उच्चारण करना है आपको क्या बोल रहा है कि ये देवता के लिए मंत्र का उच्चारण करना है बोला अब ये देवता को कैसे आप पता लगाएंगे अर्थ जानने के बाद होगे कि नहीं जानने के बाद होना पड़ेगा जानने बिना नहीं होगा इसीलिए अदृष्टार्थ कल्पना तो हम भी मानते हैं अदृष्टार्थ कल्पना होने पर भी मंत्र उच्चारण का तदर्थ स्मरण करना है तो वो स्मरण तो दृष्टार्थ के द्वारा होता है पहले स्वाध्याय क्रम से अध्ययन करके ही होता है अर्थ से प्रयोगार्थत्व और दूसरी बात है अर्थस्मरण किसके लिए है उप्रयोग को जानने के लिए क्योंकि ये मंत्र अभी आया है इस स्थान में यह प्रयोग करना है या अर्थ ज्ञान के बिना कैसे आप प्रयोग करोगे तो करना पड़ेगा वो अर्थ के लिए मानना पड़ेगा और प्रयोगाच फलोदया प्रयोग करने से ही फल होता है प्रयोग नहीं करने से नहीं होता जैसा विशेषत्वा ऊर्जेत्वादी छागाम छ मंत्र आया इनमें से कोई शब्द को जानता नहीं है? शब्द को जानता नहीं समझता नहीं ऐसे में इसका प्रयोग कैसे होगा प्रयोग नहीं हो सकता तो प्रयोग होने के लिए इस देवता को स्मरण करना अभी इंद्र देवता को स्मरण करना है तो इंद्र का मंत्र कौन सा है उसको स्मरण आना चाहिए वो अर्थ के बिना इंद्र देवता का ये मंत्र है स्मरण नहीं आ सकेगा तो अर्थ किसी न किसी प्रकार से होता है वो होना इतने ही काम हो इसीलिए अर्थ चाहिए यह सिद्धांत कह रहा है और अर्थ ज्ञान से प्रयोग होगा सही ढंग से और प्रयोग होने पर फल होगा दृष्टि अदृष्ट कल्पना योगा दृष्टफफल को मानने पर अदृष्ट कल्पना के संबंध नहीं माना जाता ये नियम है दृष्टि से अधिक कल्पना नास्ती ये संबंध है ऐसे स्थिति में फिर क्या करना चाहिए यदि आप अदृष्ट की कल्पना करना है आपको करना है तब तो दृष्टफल नहीं मानना चाहिए अब सिद्धांत बोल रहे हैं कि दृष्टफल भी है अदृष्ट कल्पना भी है दोनों है बोल तो ये तो नियम के विरुद्ध होगा तब उसके लिए कह रहे हैं तदर्थ शास्त्र परिसंख्या वो तदर्थ शास्त्र जितने भी आया ये पहले हेदु जो दिया है ना उन्होंने तदर्थ शास्त्र इसमें जो अदृष्टार्थक पर जितने शास्त्र में मंत्र आया है ये सब परिसंख्यान विधि है परिसंख्यान विधि क्या होता है विधि प्राप्त नियम पाक्षिके सधि त्र चाप्त परिसंघ्ये भी गीयते कुमार भट्ट जी का तो वार्तिक है ये तीन प्रकार के विधि होते हैं विधि अत्यंत अप्राप्त अत्यंत कहीं से भी प्राप्त नहीं है उसके लिए जो विधि होता है उसको अपूर्व विधि करके अपूर्व विधि विधि अत्यंतम अप्राप्त वो पहले से कहीं से मालूम नहीं था बिल्कुल नया नूतन हो गया जैसे स्वर्ग गावो एजेड विधि है स्वर्ग जाना चाहते हैं तो ऐसे तो विधि अत्यंत अप्राप्त हो स्थिति नियम सति दो पक्ष में जब होगा उसको नियम विधि करते दो पक्ष में कर, होगा और एक पक्ष में प्राप्त नहीं होगा तब उसको प्राप्त कराने के लिए जो विधि है उसको नियम विधि करते जैसे व्रीहीन वह वाक्य है ब्रीहियों को माने चावल को कूट करके उससे दाना अलग करना है भूसा को अलग करना है कूट करके करना है ये वो ब्रीहीन अवहं यह नेविधि है क्यों क्योंकि आप खाली इतना कहेंगे चावल से जो चावल दहना है उससे भूसा को अलग करो उसके बाद उसको एक में प्रयोग करो इतना ही कहेंगे कार्य तो उतना तो ही है भूसा को अलग करना है और प्रयोग करना इतना कहेंगे तो अनेक प्रकार से करना प्राप्त हो जाता है एक तो आप कूट करके भी कर सकते दूसरा नखून से एक एक दाना निकाल के छिलका निकाल के अलग करके दाना को अलग करते ऐसा भी कर सकते हैं और आजकल मिशन आ गया मिशन में डाल करके उसको साफ करके भी कर सकता है और सुखा करके रगड़ करके बहुत सुखाएंगे और हाथ से रगड़ेंगे तो भी भूसा निकल जाता है कई प्रकार से आकर्षक अब पानी में भिगो कर रखने पर भी होता है पानी में भिगो कर रखेंगे वो बाद में फट जाता है फिर आप साफ करो तब भी वो दाना अलग होगा भूसा अलग हो तो ये कई तरीके से करना प्राप्त हो गया एक दाना निकालना अब उसमें इतने सारे तरीकों में कोई भी तरीका यदि अपनाएंगे तो ब्रीहीन अवहंधी वाले कूट करके ही निकालना है ये नहीं करेंगे आप तो क्योंकि कूट करके निकालना कठिन होता है बाकी दूसरे ढंग से मिशन में डाल करके साफ करके लाना आसान होता है लोग आजकल ऐसे कह देते कि वो तो वेद में तो चावल से वो भविष्य बनाने के लिए कहा तो धान ला करके चावल बनाना है तो वो तो मिशन में जल्दी हो जाता है तो वो क्या बोलते हैं वो मिशन उसी में से कूट करके निकाल देते तो ही कहा कूटने के लिए नहीं कहा कहीं भी आजकल किसी के घर में पोखल नहीं है कूटने के लिए तो कहां कूटेगी तो मिशन में तो बोलता ऐसा नहीं करना ऐसा करेगा तो आपको आदृष्ट नहीं तो कूट करके ही निकालना है जो अन्यत्र से अप्राप्त था हर एक काम में से एक कोई करेंगे न जाएंगे तो यह अप्राप्त हो जाता उसको नियम बनाया अनेकों से एक को नियम बना ये हो गया उसके बाद परिसंख्या विधि आपका ये नियम विधि इसको कहते हैं ये पक्ष में अप्राप्त रहने पर प्राप्त कराने वाली विधि को नियम विधि कहते हैं पक्ष अप्राप्त से प्राप्त प्रापको विधि ही नियम विधि ही इसके बाद परिसंख्या विधि है परिसंख्या विधि उसको कहते हैं तत्रज अन्यत्र प्राप्त यानी दोनों तरफ से प्राप्त हो गया दोनों तरफ से प्राप्त होने पर एक को मानने की विधि को परिसंख्या विधि करते इस तरह से भी प्राप्त है उस तरह से भी प्राप्त है प्राप्त में से एक को लेना जैसे पंच पंच नघा भक्या ये वाक्य आया कि ये रामायण की बात है कि जब राम जी वन में जा रहे थे तो बाली ने राम जी को कहा कि आप जब वन में जाएंगे वहां भोजन आदि नहीं मिलता है तो मांस खाना पड़ेगा कोई जीव को मार करके खाना पड़ेगा उनमें से पांच नख वाले पांच को खा सकता है पांच नख वाले बहुत सारे जीव है किंतु उनमें से पांच का नाम गिनाया उनको ही खाना चाहिए बाकी किसी को मार के नहीं खाना चाहिए वो पांच कौन कौन है ये परिसंख्या विधि का अंतर्गत तो केवल पांच को खाने के लिए कहेंगे तभी नहीं होगा कोई भी पांच को पकड़ के खाया ऐसा नहीं होगा और पंचनख सारे खाना है ये बोलेंगे तो वो सबको खाएंगे ऐसा भी नहीं होगा तो क्या कहा पांच नख वाले मतलब पांच अंगुली जिसके हैं ऐसे जीवों में केवल पांच को ही खाना तो प्राप्त की भी प्राप्ति है मतलब पांच को खाने में ये सारा आ गया तभी उसमें विशेष करके बताया उसको कहते हैं परिसंख्या परिसंख्या मैंने गिन के बताना परिसंख्या कर तो गिनना तो सभी पांच नघ वाले प्राप्त होने पर उनमें से पांच को गिंदा के बोलना ये परिसंख्या है ये प्राप्त के अंतर्गत होता है तो तदर्थ शास्त्र से जब परिसंख्या यहां भी ऐसा मानना चाहिए कह रहे सिद्धांत कह रहे यहां क्या है कि ये जो अदृष्ट के लिए आप विशेष करके बोल रहे ये दोनों में से अध्य प्राप्त हो गया अदृष्ट तो दोनों में से प्राप्त हो गया तो उसी को परिसंज्ञा मान करके दोनों से प्राप्त होने पर जो अर्थ ज्ञान सहित अदृष्ट को लेके आप स्वीकार करना चाहिए ऐसा करके सामान्य नदृष्ट प्राप्त ही है उसको अर्थ ज्ञान सहित मान लो विशेष रूप से मान लो इसके लिए वो परिसंज्ञा विधि हो जाएगा इस प्रकार का दृष्टे ने व अर्थ प्रकाशन मंत्राणाम क्रतु उपकारिता इन सब हेतुओं से दृष्ट अर्थ के द्वारा ही मंत्रों का क्रतु में उपकारिता है बिना अर्थ जान की उपकारिता नहीं है अविशिष्टस्त तो वाक्यर्थ यदि सिद्धांत महा इस प्रकार से सिद्धांत कहा अविशिष्ट है वाक्यार्थ है ऐसा कहा क्या अविशिष्ट है माने लोक में अर्थ को समझाने के लिए ही वाक्य प्रवृत्त होता है जहां भी वाक्य की प्रवृत्ति अर्थ को समझाने के लिए होता है इसी प्रकार वेद में भी अर्थ को प्रकाशित करने के लिए ही वाक्य प्रवृत्त होगा आदृष्ट अर्थ की कल्पना तो आदृष्ट स्वरूप को तद उच्चारण के द्वारा ही फलवान मान करके उच्चारण में जो विशेष जनन सामर्थ्य है वो अर्थ विशेष की वहां कल्पना करनी चाहिए तो उच्चारण सामर्थ्य से आदृष्ट उत्पन्न हो जाएगा और अर्थ ज्ञान रहने से आपका प्रयोग विधि भी सफल हो जाएगा इसीलिए यह कहा विशिष्ट मैंने लोक और वेद में दोनों अविशिष्ट है क्या वाक्य अर्थ वाक्य अर्थ तो दोनों में अविशिष्ट है तो इसीलिए लोग में वाक्य अर्थ जान के कार्य करना है वेद में वाक्यार्थ नहीं जान के कार्य करना ऐसा नहीं है वाक्य अर्थ दोनों तरह जानना है लोग में जो कहते हैं उससे आपको आदृश्य उत्पन्न नहीं होगा वो दृष्ट फल के लिए रहता है वेद में वाक्यार्थ जानने पर भी आदृश होता कैसे होगा क्योंकि उच्चारण से होगा उसका उच्चारण करना ही आदृश्य का कारण होगा वो विशेष अर्थ है इसीलिए निरुक्त आदि सारे ग्रंथ जो वेद का अंग है वो सार्थक हो जाएंगे नहीं तो व्याकरण निरुक्त कल्प सूत्र इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी तो स्वाध्याय करते ही आपका फिर जो है आदृश्य उत्पन्न हो गया तो बाकी व्याकरण आदि में निरुक्त पढ़ने के लिए कौन प्रयत्न करेगा और निरुक्त भी सीधा नहीं पढ़ा जा सकता वेद व्याकरण के बिना निरुक्त का ज्ञान नहीं होता है इसीलिए इन सबके साथ रखने के लिए वेद के साथ ही अध्ययन होता है ये भी विधि होने से आपको ये दोनों ही रखना पड़ेगा इसीलिए उच्चारण मात्र से फल नहीं है ऐसी बात नहीं उच्चारण मात्र से अदृष्ट फल है किंतु प्रयोग विधि जानना है तो अच्छा उसको समझना है तब तो आपको अर्थ ज्ञान भी चाहिए तो दोनों मिलकर होगा तो स्पष्ट होगा ये कल हमने बताया था कि हमारे उपनिषदों में तो अदृष्ट फल नहीं है उपनिषदों में केवल दृष्ट फल है इसलिए आपका ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है उपनिषद मंत्रों का ज्ञान और लंबी टीका है ओम फिर कल ओर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय